गीता तत्व चिंतन ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता अब उसके बाद कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर पुनः भगवान कृष्ण अर्जुन के इस संशय को दूर करने के लिए कहते हैं कि यज्ञों का उपरयुक्त प्रकार से स्वरूपतः तत्वतः ज्ञान कर्म जनित बंधन को कर्ता पर लगने नहीं देता और भगवत प्रत्यर्थ किए जाने पर यह यज्ञ क्रमशः उनके चित्त की शुद्धि का कारण बन सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करा देते हैं तथा इस प्रकार उसे संसार बंधन से सर्वथा मुक्त कर देते हैं यदि यज्ञों के क्रमों के पीछे ऐसा ज्ञान न हो तो फिर वे बंधन कारक हो जाते हैं अतएव ज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है यही बात अगले श्लोक में भी कही गई है श्रेयान द्रव्यमयात ज्ञानय परम तप सर्व कर्माखिलंपार्थ ज्ञाने परिसमाप्यम तप द्रव्यों सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है क्योंकि सारे कर्म निःश्रेयस रूप से ज्ञान में ही पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं द्रव्यमय यज्ञ वे हैं जिनमें सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता होती है अग्नि में आहुति देकर जो यज्ञ किए जाते हैं ये सब के सब द्रव्यमय है उसी प्रकार दान देना परोपकार के लिए कुआं बावली तालाब धर्मशाला आदि बनवाना यह सब द्रव्यमय किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती वहां तो केवल विवेक, और एक और आध्यात्मिक ज्ञान से यज्ञ श्रेष्ठ क्यों द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम में स्वाभाविक रूप से जो फलभोग की भावना कर्तापन का अहंकार और सांसारिक द्रव्यों के प्रति आसक्ति मनुष्य में रहती है उसका त्याग करना पड़ता है और उसे ईश्वर प्रत्यर्थ का भाव लेकर करना पड़ता है तब कहीं द्रव्य में यज्ञकर्ता के चित्त की शुद्धि का कारण बन उसे परमार्थ तत्व के ज्ञान की ओर आगे बढ़ाता है अन्यथा वह उल्टा ही बंधनकारक फल उत्पन्न करता है पर ज्ञान यज्ञ के साथ यह जोखिम नहीं है उसमें तो प्रारंभ से ही विवेक विचार और आत्मसंयम की प्रधानता होती है ज्ञान यज्ञ में लगे हुए साधक विषयों का स्वरूप से ही नहीं रूप से भी त्याग कर देते हैं अतः ज्ञान यज्ञ ज्ञान प्राप्ति का साक्षात साधन है इसीलिए उसे द्रव्यमय यज्ञ से सब प्रकार से श्रेष्ठ कहा है यहाँ पर किसी के मन में प्रतिक्रिया उठ सकती है कि जब ज्ञान यज्ञ अन्य द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा श्रेष्ठ है तो फिर ज्ञान यज्ञ ही क्यों ना किया जाए इसका उत्तर यह है कि सब लोग प्रारंभ से ही ज्ञान यज्ञ की पात्रता नहीं रखते उन्हें फलाशक्ति छोड़कर द्रव्य में यज्ञ करते हुए यह पात्रता अर्जित करनी पड़ती है इसमें निराश या हताश होने की कोई बात नहीं क्योंकि जैसा कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सारे कर्म ज्ञान में ही परिसमाप्त होते हैं इसका अर्थ यह है कि जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा दूसरे जितने भी शुभ कर्मों की बात शास्त्रों में कही गई है वे सारे के सारे ज्ञान प्राप्ति के ही निमित्त किए जाते हैं मलयुक्त अंतःकरण में ज्ञान की प्रतीति नहीं होती यज्ञरूप शुभ कर्म ईश्वर की प्रसन्नता की दृष्टि से किए जाने पर चित्त को निर्मल बनाते हैं ऐसा निर्मल हुआ चित्त ही ज्ञान को धारण करने में समर्थ होता है इसलिए ज्ञान को समस्त कर्मों की पराकाष्ठा कहा है क्योंकि कर्मों का लक्ष्य ही वस्तुतः ज्ञान की प्राप्ति करा देना है यहाँ पर कर्म के लिए दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं सर्वम और अखिलम इसका तात्पर्य है सारे कर्म बिना किसी अवशेष के यानी सारे कर्म अपनी संपूर्णता में अपनी बात को वजनी बनाने तथा ज्ञान की महत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से इन दो विशेषणों का प्रयोग भगवान ने किया है ऐसा माना जा सकता है ज्ञान की महिमा सुन अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता है कि इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए तो आगे के श्लोक में उसके मन की बात भाव भगवान कृष्ण ज्ञान प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशियंति ते ज्ञानम ज्ञानत्वदर्शिना उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों को दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करके और उनसे प्रश्न करके जान ले तेरी ऐसी ज्ञान पिपाशा और तेरी विनम्रता देख सेवा और प्रश्न से प्रसन्न हुए वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे